आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में प्रस्तुत है हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी हींग वाला लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी अम्मा लोगी पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मॉल के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उतर दिया अभी नहीं लेना है जाओ पर खान भला क्यों जाने लगा जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा, अम्मा, ले लो अम्मा। हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली हिंग तू बहुत सी ले रखी है खान अभी पंद्रह दिन हुए नहीं तुमसे ही तो तु ली थी वह उसी स्वर में फिर बोला हीरा हिंग है माँ हमको तुम्हारे हाथ की बोनी लगती है एक ही तोला ले लो पर ले लो जरूर इतना कह कर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा तुम और कुछ मत देखो माँ यह हिंग एक नंबर है हम तुम्हें धोखा नहीं देगा सावित्री बोली पर ही लेकर करूँगी क्या ढेर सी तो रखी है खान ने कहा कुछ भी ले लो हम देने के लिए आया है घर में पड़ी रहेगी हम अपने देश को जाता है खुदा जाने लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हिंग टलने लगा इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए सभी बोल उठे मत लेना तुम कभी ना लेना जबरदस्ती तोले जा रहा है सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हिंग की पुड़िया ले ली कितने पैसे पैसे हुए खान? 35 पैसे खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने सात पैसे तोले के भाव से पाँच तोले का दाम पैतीस पैसे लाकर खान को दे दिया खान सलाम करके चला गया पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी बड़े लड़के ने कहा माँ तुमने खान को वैसे ही पैतीस पैसे दे दिए थी। हिंग की कुछ जरूरत ही नहीं थी छोटा माँ से चिढ़कर बोला दो माँ पैतीस पैसे हमको भी दो हम बिना लिए रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र साल की थी, गंभीर स्वर में बोली तुम माँ ऐसी पैसे न मांगो वह तुम्हें न देगी उसका बेटा न वही खान है सावित्री को बच्चों की बात पर हंसी आ रही थी उसने अपनी हंसी दबा कर बनावटी क्रोध से कहा चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो खाना तैयार है खाओ पहले पैसे दो तुमने खान को दिए हैं ना? खान ने पैसे के बदले में ही दी है तुम क्या दोगे मिट्टी देंगे <laughs> अच्छा चलो पहले खाना खा लो फिर मैं रुपया तोड़वा तीनों को पैसे दूंगी खाना खाते खाते हिसाब लगाया तीनों में बराबर पैसे कैसे बटे छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा कभी नहीं मैं कम पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़ी कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती कई महीने बीत गए सावित्री की सब हिंग खत्म हो गयी इस बीच होली आई होली के अवसर पर शहर में खासी हो गई थी। सावित्री कभी-कभी सोचती, हिंगवाला खान खान तो नहीं मार डाला गया। जाने क्यों, उस हिंगवाले की याद उसे प्रायः आ ही जाया करती थी एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मॉल सीरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं क्या काम है भीदर में यहां। उत्तर मिला। हिंग हिंग। है, हीरा और खान तब तक, तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था खान को देखते ही सावित्री ने कहा बहुत दिनों में आए खान हिंग तो कब की खत्म हो गई? खान बोला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 बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता और और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला एक हिंग तौलकर सावित्री को दे दी दोनों में से किसी के पास नहीं थी खान ने कहा कि वह पैसा फिर कर ले जाएगा सावित्री को सलाम करके वह चला गया इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ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 उसने बच्चों को पैसों का खिलौनों का सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए पर बच्चे न माने सुन न माने नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा दो मैं अभी दिखा कर आता हूँ लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा पर बच्चे न लौटे अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े वह दौड़कर बाहर आई पूछा ऐसे भागे क्यों जा रहे हो जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला दंगा, हो गया है जी, बड़ा दंगा सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे सावित्री ने उन्हें भी रोका उन्होंने भी कहा दंगा हो गया है अब सावित्री क्या करे सावित्री बोली भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो।, दो लड़के हैं एक लड़की मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी एक ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं यह कहकर वह चला गया सावित्री सोचने लगी सच तो है इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी तो कैसे पर अब वह भी क्या करे उसे रह रह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 सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी उसी समय उसे वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा। अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई और उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा वक्त अच्छा नहीं है अम्मा। बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो बच्चे दौड़कर दौड़ से लिपट गए। ऐसे ही जाने माने साहित्यकारों की कहानियों के साथ मिलूंगी कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल